पातंजल योग प्रदीप समाधिपात प्रत्याक्षानुमान गमाह प्रमाणानि अनुमान प्रमाण लिंग लिंगी साधन साध्य अथवा कार्य कारण के संबंध से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो उसे अनुमान कहते हैं अनुमान तीन प्रकार का होता है पूर्ववत् शेषवत्त और सामान्यतोदृष्ट पहला पूर्ववत जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो जैसे बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का अनुमान दूसरा शेषवत कार्य से कारण का अनुमान जैसे नदी के मटिले पानी को देखकर प्रथम हुई वर्षा का अनुमान तीसरा सामान्य तो दृष्ट जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से न देखा गया हो जैसे घट मिट्टी के बने हुए घड़े को देख उसके बनाने वाले कुम्हार का अनुमान क्योंकि प्रत्येक बने हुई वस्तु का कोई चेतन निमित्त कारण सामान्य रूप से देखा जाता है अनुमान के संबंध में इतना जान लेना आवश्यक है कि लिंग लिंगी अर्थात साधन साध्य का जिस धर्म विशेष के साथ संबंध होता है वह व्याप्ति कहलाता है और ऐसे संबंध होने के ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं लिंग के प्रत्यक्ष होने पर अप्रत्यक्ष लिंगी का इस व्याप्ति ज्ञान से अनुमान किया जाता है जैसे धूम एवं अग्नि के संबंध होने की ज्ञान से विशेष रूप से धूम को देखकर कर यह निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिना अग्नि के नहीं होता इस व्याप्ति ज्ञान से धूम के प्रत्यक्ष होने से अप्रत्यक्ष अग्नि का जानना अनुमान है अनुमान का मूल प्रत्यक्ष ही है क्योंकि पूर्व प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान होता है यदि प्रत्यक्ष विकार दोष संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता है इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न भ्रांति दोष से रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है भ्रांति दोष के निम्न कारण होते हैं पहला विषय दोष पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रम उत्पन्न हो पदार्थ ऐसी अवस्था में रखा हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रांत उत्पन्न हो दृष्टा और दृश्य के मध्य में शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु आ जाए जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूप में न दिखलाई दे सके दूसरा इंद्रिय दोष जैसे कामल, पीलिया रोग वाले को सब वस्तुएं पीली दिखती हैं तीसरा मनोदोष मन के असावधान तथा अस्थिर होने से पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है शब्द प्रमाण अलौकिक विषय में वेद ही प्रमाण हो सकते हैं इसीलिए इस प्रमाण का नाम आगम प्रमाण है वेद के आश्रय जो ऋषि मुनि और आचार्यों के वचन हैं वे भी इसी प्रमाण के अंतर्गत हैं लौकिक विषय में भी आप्तपुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं आप्तपुरुष तत्ववीद्ता होते हैं जिनके जानने और कहने में ज्ञान और क्रिया में कोई दोष नहीं होता अर्थात जिनका ज्ञान भ्रांति दोष जिसका अनुमान प्रमाण के संबंध में वर्णन कर दिया है ये से युक्त न हो तथा जिनमें विप्री विप्रलिप्सा धोखे में डालने का दोष न हो कई आचार्यों ने उपमान अर्थापत्ति संभव अभाव ऐतिह्य और संकेत को अलग प्रमाण माना है जिसे मीमांसा ने प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अनुपलब्धि अभाव और अर्थापत्ति ये छह प्रमाण माने हैं न्याय ने प्रत्यक्ष अनुमान आगम और उपमान ये चार प्रमाण माने हैं किंतु दर्शनकारों में प्रमाण के संबंध में यह कोई विशेष मतभेद नहीं है केवल स्थूल बुद्धि वालों को वर्णन शैली की बाह्य प्रणाली को देखकर अविवेक के कारण परस्पर विरोध होने का भ्रम होता है क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणों के अंदर ही आ जाते हैं जैसे प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से साध्य के साधने को उपमान कहते हैं वह अनुमान के अंदर आ जाता है जो बात अर्थ से निकल आवे उसे अर्थापत्ति कहते हैं जैसे राम के घर पर यदि उसे पुकारें और उत्तर मिले कि वह घर नहीं है तो यहाँ अर्थात बाहर है यह अपने आप ज्ञात हो जाता है यह भी अनुमान के अंदर आ जाता है एक बात से दूसरी बात का जहाँ सिद्ध होना संभव हो उसे संभव कहते हैं जैसे राम करोड़पति है इससे लखपति होना सिद्ध है यह भी अनुमान के अंतर्गत है मकान में पुस्तक नहीं है यह ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष ही है क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उसी से प्रत्यक्ष हो जाता है इसलिए अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत है ऐसे ही है। जो परंपरा से कहते चले जा आते हो उनमें कहने वाले का निश्चय न होने से यह ज्ञान संशय वाला होता है इसलिए यह प्रमाण नहीं और यदि कहने वाला वाले का आप्तपुरुष होना निश्चय हो जाए तो शब्द प्रमाण के अंदर आ जाता है नियत इशारों से अपने अभिप्रायों को एक दूसरे पर प्रकट करने को संकेत कहते हैं यह भी अनुमान के अंदर आ जाता है क्योंकि संकेत नियत किया हुआ चिन्ह है इस प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्ध होते हैं जो सांख्य तथा योगाचारियों ने माने हैं अन्य सब इन्हीं के अंतर्गत हो जाते हैं